भगवान आपने कहीं कहा कि मैं मूर्ति भंजक हूँ मुझे लगता है की तो उससे बढ़कर आप महान धारणा भंजक क्या इस पर कुछ कहने की अनुकंपा करें सहजानंद मूर्तियां हो या भ्रम हो या धारणाएं हो सब मन के अलग अलग पहलू हैं इन्हीं ईटों से मन का कारागृह निर्मित होता है और एक एक ईट खिसकानी होगी तो ही तुम आमनी दशा में प्रवेश कर सकते हो तुम जो भी मानते हो जो भी पूछते हो उस सब को तुमसे छीन लेना होगा कठोर लगता है यह चोट पड़ती है इससे घाव हो जाते जो कायर है वो तो भाग ही जाते जो साहसी है वही मेरे पास दिख सकते और यह सवाल नहीं है कि तुम्हारी धारणा सही है या गलत कोई धारणा सही नहीं होती धारणा अर्थात गलत धारणा का अर्थ होता है जो नहीं जाना है उसे मान लिया जिसका नहीं अनुभव किया है जिसका नहीं साक्षात्कार हुआ है जिसकी प्रती नहीं हुई उसे अंगीकार कर लिया है किसी भय के कारण किसी लोभ के कारण संस्कारों के कारण समाज के कारण सुविधा के कारण सांत्वना के कारण बचपन से सिखाया गया इसलिए बार बार दोहराया गया इसलिए सदियों का प्रचार है इसलिए फिर इन्हीं धारणाओं को तुम सोचते हो तुम्हारी और तुम इनके साथ इतने रग पग जाते हो कि इनका टूटना ऐसे लगता है जैसे तुम टूटे घबराहट होती बेचैनी होती जैसे कोई पैर के नीचे से जमीन खींच ले मगर सदगुरु का काम ही यही है कि तुम्हारे सारे आधार छीन ले क्यों क्योंकि तुम निराधार हो जाओ तो ही तुम्हें परमात्मा का आधार मिलेगा जब तक तुम्हारे अपने आधार है तब तक परमात्मा का आधार तुम्हें नहीं मिल सकता तुम निरालंब हो जाओ तो वह परम अवलंबन मिले तुम जब सारी धारणाओं से शून्य हो जाओगे तब तुम उससे पूर्ण हो जाओगे तुम्हारी शून्यता उसे पाने की पात्रता है तुम्हारा घड़ा खाली होना चाहिए तो ही उसका अमृत तुमने भर सके तुम इतने भरे हो और कूड़ा करकट से भरे हो और ये मत सोचना कि तुम सुंदर शब्दों को सजाए बैठे हो इसलिए उनको कैसे कूड़ा करकट कहा जाए तुमने गीता कंठस्थ कर ली है कुरान तुम्हें याद है बाइबल तुम्हें मालूम है स्वभाव था तुम सोचते हो और तर्कयुक्त लगती है बात कि गीता के ये सुभाषित वचन कुरान की ये प्यारी आयतें बाइबल के ये अद्भुत बोल ये कैसे कचरा हो सकते कृष्ण के मुंह में कचरा नहीं थे कृष्ण की जबान पर अमृत तुम्हारे हाथ में ही कचरा हो गए आते ही कचरा हो गए सत्य हस्तांतरित नहीं होता और यही धारणा की भ्रांति है जिसने जाना वह जब बोलता है तो शब्द ही नहीं बोलता शब्द के पीछे उसका अर्थ खड़ा होता है शब्द में आत्मा होती है शब्द में प्राण होते और जब तुम उसी शब्द को दोहराते तो वो निष्प्राण होता है लाश होती सड़ जाती प्राण हो तो देह सड़ती नहीं आत्मा भीतर हो तो देह ताजी रहती रोज रोज अपने को ताजा कर लेती ऐसे ही शब्द भी सड़ जाते जब उनमें अर्थ की आत्मा नहीं होती और अर्थ की आत्मा तुम कहां से लाओगे तुम्हारा अनुभव नहीं कृष्ण के ओठों पर जो शब्द बड़े प्यारे तुम्हारे ओठों पर बड़े व्यर्थ हो जाते शब्द वही सत प्रतिशत वही लेकिन तुम वही नहीं हो जो कृष्ण है और ये भ्रांति टूट जाए तो तुम खुद ही सारी धारणाओं को छोड़ दोगे छोड़ने की जरूरत ना रह जाएगी लेकिन तुम अगर एक धारणा छोड़ते भी हो तो तत्क्षण दूसरी पकड़ लेते हो आस्तिक अगर ये धारणा छोड़ देता है कि ईश्वर है तो तत्क्षण दूसरी धारणा पकड़ लेता है कि ईश्वर नहीं है ये भी उतनी ही धारणा है न तुम्हें पहली का अनुभव था न तुम्हें दूसरी का अनुभव नास्तिक सोचता है कि मैं ठीक क्योंकि मैंने तो आस्तिक की धारणा छोड़ दी ईश्वर का मुझे अनुभव नहीं हुआ कैसे मानूं लेकिन क्या तुम्हें ईश्वर के न होने का अनुभव हुआ है से मान लिया गीता छोड़ दी कुरान छोड़ दिया तो कालमार्स की दास कैपिटल मान ली भेद नहीं कुछ एक किताब गई दूसरी किताब हाथ आ गई किताबें बदल लेते हो हिंदू ईसाई हो जाता है ईसाई हिंदू हो जाता है कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम मंदिर जाओ की मस्जिद तुम तुम ही हो मस्जिद को भी गंदा करोगे तुम मंदिर को गंदा करते रहे तुम जहां जाओगे वहीं अपनी गंदगी ले जाओ मैं चाहता हूं तुम धारणा सुनने हो जाओ नास्तिक ना नास्तिक ना हिंदू ना मुसलमान तुम ये कहने की हिम्मत जुटा सको कि मुझे पता नहीं है तो मैं क्या कहूं मैं अविश्वासी नहीं हूँ विश्वासी भी नहीं हूँ मुझे पता ही नहीं तो कैसा विश्वास कैसा अविश्वास तुम अपने अज्ञान को स्वीकार कर लो तो तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण उतरे क्योंकि अज्ञान को स्वीकार करने का अर्थ है अहंकार की मृत्यु ये अहंकार है जो अज्ञान को स्वीकार नहीं करने देता इधर से बचते हो उधर फंसा देता है उधर से बचते हो इधर फंसा देता है एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बस की लाइन में खड़ा था उसने अपने पास की खड़े हुए व्यक्ति को कहा क्या जमाना आ गया है अभी सामने खड़े हुए लड़के को देखो कैसे कपड़े पहन रखे बिल्कुल लड़कियों जैसा दिखाई पड़ता है महा से वह मेरी लड़की है वो आदमी ने कहा ओह माफ करिएगा नसरुद्दीन बोला मुझे पता नहीं था मुझे क्या मालूम कि आप ही उसके पिता हैं क्या वक्त हो वो आदमी बोला अजीब मैं उसका पिता नहीं मां हूं धारणा भी बदलोगे तो तुम ही रहोगे ना कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं एक भूल करते थे दूसरी करोगे गणित कौन बिठाएगा मैंने सुना है एक गणित के प्रोफेसर बड़े भुलक्कड़ थे कक्षा में बोर्ड पर सवाल करते करते ही भूल जाते थे कहां से शुरू किया क्या सवाल था उत्तर आने के पहले इबारत भूल जाती थी तो सवाल कुछ होता उत्तर कुछ आता लड़के हंसते ताली पीटते बड़ी भद्द होती एक दिन बिल्कुल तय करके आए कि आज तो कुछ भी हो जाए ठीक उत्तर लाना है तो इसके पहले कि सवाल करें उन्होंने किताब उलट के पीछे उत्तर देख लिया उत्तर को ध्यान में रखा फिर सवाल कर दिया उत्तर भी ठीक आ गया लड़कों ने फिर भी ताली पीटी लड़के फिर भी हैं। आज वो बहुत नाराज हो गए उन्होंने कहा चुप्र हो आज उत्तर बिल्कुल ठीक है लड़कों ने कहा उत्तर तो ठीक है मगर ये दूसरे सवाल का उत्तर आपने पीछे किताब उलट के देखी वो भी हम देख रहे हैं मगर आप पांचवा सवाल कर रहे हैं ये छठने का उत्तर इधर से आदमी बचेगा तो उधर उन लग जाएगा भूलक का आदमी भूलेगा ही तुम्हारा मन आशांत बेचैन चिंताओं से ग्रस्त थे इस मन की क्षमता नहीं है सत्य को जानने की ये मन शांत हो चिंताओं से मुक्त हो ये मन निर्विचार के मौन में उतरे ये मन मिटे तो फिर तुम जो जानोगे वह धारणा नहीं होगी वह अनुभव होगा और उस अनुभव के लिए तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा और मुझे कई बार पीड़ा होती है। क्योंकि तुम्हारी मैं धारणा को तोड़ रहा होता हूं जिसको मैं जानता हूं कि जो गलत नहीं लेकिन मेरा जानना मेरा जानना है लेकिन तुमसे तो छीननी ही होगी और तुमसे छीनने का एक ही उपाय है कि तुमसे कहूं कि गलत नहीं तो तुम छोड़ोगे नहीं इस भरोसे से कहे चला जाता हूं कि गलत है कि जब तुम जानोगे तब तुम समझ लोगे मेरी बात कि क्यों मैंने गलत कहा था क्यों मैंने तुमसे छीनना चाहा था अगर मैं कहूं सही है तो तुम तो और जोर से छाती से चिपका कर बैठ जाओगे तुमको गलत कहता हूं तब भी नहीं छोड़ते अगर सही कह दू तब तो तुम छोड़ने वाले नहीं हो तब तो असंभव हो जाएगा कल आनंद मैत्री ने प्रश्न पूछा था राम के संबंध में आज उन्होंने प्रश्न पूछा है कि आपने जो उत्तर दिया ऐसा कठोर मूल्यांकन तो 5000 वर्षों में किसी ने राम का नहीं किया और मेरा हिंदू मन तो घबरा गया कहीं राम मुझ पर धनुर्धारी राम मुझ पर नाराज तो नहीं हो जाएंगे उनसे मैं निपट लूंगा तुम फिक्र छोड़ो धनुधारी राम से निपटना है वो तो मैं देख लूंगा मुझे तो कैसे भी निपटना पड़ेगा इस जमीन से छूटते ही न मालूम कितनों से निपटना पड़ेगा उसमें धनोधारी राम भी सही मगर तुम चिंता न लो तुमसे तो मैं सब छीन लूंगा तुमसे तो छीनता चला जाऊंगा जितने तुम राजी होते जाओगे उतना ज्यादा चिंता चला जाऊंगा संसार छोड़ने को मैं नहीं कहता मन छोड़ने को कहता हूं मन कैसे छोड़ोगे तुम अगर मन की धारणाएं पकड़े रहे तो मन नहीं जाएगा सहजानंद तुमने ठीक कहा कि मैं धारणा भंजक हूं मूर्ति भी धारणा इसलिए मूर्ति भंजक मूर्ति क्या है पत्थर में धारणा को आरोपित कर लिया अभी तुम रास्ते के किनारे एक पत्थर रख के बैठ जाओ पोत दो सिंदूर चढ़ा दो दो फूल एक नारियल फोड़ दो आंख बंद करके माला जपने लगो तुम चकित हो कि जो भी निकलता है वो ही झुक कर नमस्कार करता है थोड़ी देर में कोई आएगा जो फूल चढ़ा जाएगा थोड़ी देर में आकर कोई कर जाएगा थोड़ी देर में कोई आएगा मनोती कर जाएगा कि अगर मेरे बच्चा हो गया तो हे हनुमान जी ऐसा ऐसा करूंगा एक सूफी फकीर एक गांव में ठहरा एक आदमी उसकी बड़ी सेवा की जब फकीर जाने लगा तो अपना गधा जिस पर बैठ कर वो यात्रा करता था उस भक्त को दे गया भक्त ने तो अहो भाव माना क्योंकि फकीर के पास कुछ और थाने बस ये गधा था जिस पर वो यात्रा करता था और ये गधा कोई साधारण गधा तो नहीं हो सकता पहुंचे हुए फकीर का गधा था हुआ गधा होना चाहिए तो वो गधे का बड़ा सम्मान करता था फिर गधा मरा सोचा क्या करना फकीर का गधा है पहुंचा हुआ गधा है सिद्ध गधा है तो उसने उसकी समाधि बनाई इधर समाधि बन के तैयार हुई कि कोई पूजा के फूल चढ़ाने लगा कोई आके उदबत्ती लगाने लगा कोई पैसे चढ़ाने लगा ये आदमी तो गरीब आदमी था इसमें तो भाई अच्छा धंधा शुरू हुआ सांझ होते होते उसे हो लगा कि ये तो काम बन गया पांच सात साल में तो समाधि के आसपास एक बड़ा मंदिर खड़ा हो गया कोई दस साल बाद फकीर पुनः गांव में आया उसने पूछा कि मेरा एक भक्त यहां हुआ करता था वो कहा है लोगों ने कहा अब वो खुद भी एक पहुंचा हुआ फकीर हो गया है वो आप जो देखते हैं दूर से कमंदिर और न मालूम कि सिद्ध पुरुष की समाधि उसने बनवाई राज खोलता नहीं कोई कुछ पूछता है तो बिल्कुल चुप रह जाता है चुप्पी सांस जाता है हंसता है मुस्कुराता है बोलता है नहीं कुछ रहस्य की बात है मगर चढ़ौतरी बढ़ती जा रही दूर दूर से लोग आने लगे अब तो हर साल मेला भी भरने लगा है उर्स मनाया जाता है कव्वालियां पढ़ी जाती हैं बड़े कव्वाल आते हैं मचा रहा था गांव में रौनक आ गई जिंदगी आ गई ये मुर्दा गांव की धूल झड़ गई सारे गांवों को लाभ हो रहा है फकीर भी पहुंचा उसने भी देखा कि गजब हो गया उसने अपने शिष्य को अलग बुलाया कहा कि भाई मुझे तो कम से कम बता किस सिद्ध पुरुष की समाधि है, उसने कहा आप से क्या छिपाए वो जो आप सिद्ध गदा दे गए थे बड़े गजब का गदा था क्या चीज आपने भेंट दी वो तो ये कहो कि मैं समझदार था अगर गधे समझता उसको तो चुप जाता मगर मैंने उससे सिद्ध पुरुष माना उसका आज ये फल भोग रहा हूं बूढ़ा फकीर हंसने लगा उसने कहा वो था सिद्ध पुरुष अरे वो ही क्या उसका बाप भी ऐसा ही सिद्ध पुरुष था आखिर मैं किसकी समाधि पर बैठा हुआ इसका बाप ये खानदानी था इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पत्थर को रंग रख कर बैठ जाओ आखिर है भी क्या तुम्हारी मूर्तियां पत्थरी? इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह के भ्रम पाल लेते हो अब अभी रोज करीब करीब अफ्रीका से पत्र शुरू हो गए एक नई मुसीबत शुरू हुई अफ्रीका से मैं चाहते नहीं कि पत्र मगर सारी दुनिया से लोग आएंगे तो अफ्रीका को भी बचाया नहीं जा सकता अफ्रीका से भी बचा नहीं जा सकता कोई को जवाब नहीं दिए जाते अफ्रीका के लिए मैंने मना कर रखा है जवाब देने मत क्योंकि अफ्रीका के जो पत्र आते हैं पसंद नहीं ये होता है मेरी पत्नी को भूत लग गया है प्रेत लग गया है मेरे बच्चे को कोई चौहल ने फांस लिया भी चाहिए मंत्र चाहिए आपका किसी तरह से पता लगा है तो आपको पत्र लिख रहा हूं बस आप ही एकमात्र आशा है अब अफ्रीका में अभी भी कोई तीन हजार साल पहले लोग रह रहे हैं, अभी वहां मंत्र तंत्र जादू टोना वही काम है धर्म का मतलब भी वही है वहां धर्मगुरु का अर्थ होता है मदारी सत्य साई बाबा जैसे आदमी वहां जाए तो बहुत भीड़ भड़क हो बहुत लोग इकट्ठे हो भारी प्रसिद्धि हो ऐसी भी देखने दिखाने में वो अफ्रीकन ज्यादा मालूम पड़ते उनके बाल देखते बुद्धि भी अफ्रीकन खून में जरूर निग्रो हिस्सा होना चाहिए पर इन सारे लोगों को और इसमें ऐसे लोग नहीं कि गैर पढ़े लिखे लोगों प्रोफेसर डॉक्टर्स इनके भी पत्र आते तो बस बात यही है कि ताबीज भिजवा दे कि कंठी भिजवा दें कि माला भिजवा दें कि कुछ मंत्र भेज दें कुछ ऐसा करें कि मेरे घर को भूत प्रेत छोड़ दें किसी के घर में भूत प्रेत चढ़े हुए हैं किसी के घर पर दुश्मन ने जादू कर रखा है वो जादू कटवाना अफ्रीका में धर्म का भी यही अर्थ है मगर ये भ्रम औरों के टूट गए लेकिन दूसरे भ्रम पाले हुए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे भ्रम पाले हुए हो तुम जब तक जागे नहीं हो तब तक भ्रम पालोगे ही तुम जब तक जागे नहीं तब तक सपने देखोगे ही फिर तुम सपने क्या देखते हो इसका मुझे बहुत विचार नहीं है इसकी बहुत चिंता मैं नहीं लेता मैं तुम्हारे सपने ही तोड़ना चाहता हूँ आ देखो कि बाद देखो कि सात देखो सपना सपना है सजनन तुम्हारी सारी धारणाओं को छोड़ सको तो ही मेरे सन्यासी हो तो ही मेरे करीब आए जितनी तुम्हारी धारणा कम होती जाएंगी उतने ही तुम तो मेरे निकट होते जाओ जिस दिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई धारणा खड़ी न रह जाएगी उस दिन मिलन दूसरा प्रश्न भगवान इस मधुशाला से हम जितना पीते हैं उतना ही कम क्यों लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं चूकती जाती हूं। जितना आप पिलाते हैं मैं नहीं पीती हूं। मेरे वस्त में नहीं क्या यह एक शिकायत की आदत तो नहीं है कि ऐसा सच में है कि में साहस नहीं कर पाती धर्म श्रद्धा साहस तुझ में पूरा है साहस की कोई कमी नहीं है श्रद्धा तेरी अनुठी है तेरा भाव समग्र है तू यूं ही किसी औपचारिकता से संयासी नहीं हो गई हार्दिकता से हुई ये समर्पण किसी लोभ में किसी भय में नहीं हुआ यह प्रीति का फूल है लेकिन ये जो परमात्मा का रस है ये रस ही ऐसा है कितना ही पियो फिर भी पीने को शेष रह जाएगा कितना ही जानो फिर भी जानने को शेष रह जाएगा इस मधुरस को पीने से प्यास बुझती नहीं बढ़ती है ये तेरा कसूर नहीं ये तेरी परवशता भी नहीं ये तो इस शराब का ही गुण है कि पीने से और प्यास बढ़ेगी और सघन होगी और बढ़ती जाएगी इसका कोई अंत नहीं इसलिए तो परमात्मा को अनंत कहते हैं तू तो कहती इस मधुशाला से हम जितना पीते हैं उतना ही कम क्यों लगेगा जितना जितना पिएगी उतना उतना कम लगेगा क्योंकि जितना जानोगे उतना ही पाओगे कितना अनंत जानने को शेष पड़ा है अज्ञानियों को लगता है सब जान लिया ज्ञानियों को लगता है क्या खास जान अभी तो काखा गा नहीं पढ़े अज्ञानियों को लगता है उस पार पहुंच गए ज्ञानियों को लगता है अभी तो यही पार छूटा है अभी दूसरा पार तो दिखाई भी नहीं पड़ता सच पूछो तो दूसरा पार है ही नहीं इस पार से छूटे कि फिर मजधारी मजधार है, फिर तुम अनंत में प्रवेश करोगे जिसका कहीं कोई पारावार नहीं पियो जी भर के पियो मगर इस आशा में मत पीना कि प्रपति हो जाएगी जिससे तृप्ति हो जाए वह साधारण बात है जिससे तृप्ति हो ही ना और तृप्ति सघन होती चली जाए एक दिन तुम प्यास ही प्यास रह जाओ तो ही जानना कि परमात्मा के द्वार पर दस्तक पड़ी तो ही जानना कि प्रार्थना उठिए पूजा का सजाए हो तो रहा है श्रद्धा शिकायत का कोई सवाल नहीं है इसमें मगर तुझे लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शिकायत की आदत हो गई इसलिए यह शिकायत कर रही हूं नहीं शिकायत का कोई सवाल नहीं है जो भी पिएंगे उन सभी को ऐसा अनुभव होगा और पहले ऐसी लगेगा ये भी शुभ कि अपनी ही कोई भूल होगी कि अपने ही साहस की कमी होगी कि अपनी ही शिकायत की आदत होगी न साहस की कमी है न शिकायत की आदत है ये परमात्मा का लक्षण जम उसे पियेंगे उतना ही पीने को और और। एक रहस्य का द्वार खुलेगा, और और द्वार खुल जाएंगे अंतहीन रहस्यों की श्रृंखला एक दिया जला कि फिर जलते ही चले जाते हैं दियों पर दिए फिर ये पूरी दिवाली फिर अंत नहीं आता इस पंक्ति का फिर ये दिए कहीं समाप्त नहीं होते असीम है परमात्मा अनंत है परमात्मा अगाध है अपार है अगम है प्रश्न भगवान निरंकारी बाबा गुरु बचन सिंह की हत्या किसी धर्मांध ने कर दी बाबा ने किसी धर्म की निंदा नहीं की उनका दोस्त केवल इतना था कि वह गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरुवाणी नहीं मानते थे वे अन्य धर्मों की पुस्तकों को भी मान देते थे हमें डर है कि इस तरह सत्य के किसी पुजारी को सत्य बात नहीं कहने दी जाएगी कृपया समझाए कि सत्य का गला घोंटने वालों से कैसे मुक्ति मिले शांति स्वरूप भारती हत्या तो किसी की भी बुरी है हत्या की बुरी बात है विध्वंस अधर्म है इसलिए जिसने भी किया हो वो पागल है लेकिन एक और कारण से भी ये हत्या बिल्कुल व्यर्थ हुई निरंकारी बाबा गुरु बचन सिंह में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हत्या करने की जरूरत पड़े ये तीन गोलियां बेकार गई कोई कृष्ण मूर्ति की हत्या करे समझ में आता है। बाबा गुरुवचन सिंह की हत्या करने में कुछ भी सार नहीं बिल्कुल आसार है बात में कुछ जान ही नहीं अब नाहक उपद्रव खड़ा कर दिया इस आदमी ने उनकी हत्या करके हत्या करके अब उनको शहीद बना दिया हत्या करके अब उनको मसीहा बना दिया ऐसा कुछ भी नहीं था अच्छे आदमी थे बुरे आदमी नहीं थे मगर कोई जीसस को सूली लगाए तो समझ में आता है कोई सुकरात को जहर पिलाए तो समझ में आता है निरंकारी बाबा में ऐसा कुछ भी नहीं है कोई सूली लगाओ कि जहर पिलाओ नाहक जहर खराब करना नाहक सूली को बदनाम करना यह आदमी पागल भी था भी था और इसी तरह के मूर्खों के कारण दुनिया में न मालूम कितने लोग व्यर्थ ही पुज जाते अब बाबा गुरु वचन सिंह से छुटकारा मुश्किल है ऐसे तो अपने आप मर जाते सभी को मरना होगा भूल भाल जाते लोगों ने लेकिन अब भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब इस पागल आदमी ने स्टील मोहल लगा दी तुम कह रहे हो कि बाबा ने किसी धर्म की निंदा नहीं की ये राजनीतिक चालबाजियां ये कोई धार्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं धार्मिक व्यक्ति तो सत्य कहेगा निंदा हो किसी की तो निंदा हो प्रशंसा हो किसी की तो प्रशंसा हो धार्मिक व्यक्ति तो सत्य कहेगा ये राजनीतिक व्यक्तियों के हिसाब किताब है जैसे महात्मा गांधी रोज भजन करते रहते थे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान वो सिर्फ राजनीतिक भजन था उसमें कहीं कोई धर्म नहीं जिंदगी भर यही कहते रहे अल्लाह इस पर तेरे नाम लेकिन गीता को कहा कि मेरी माता है कुरान को नहीं कहा कि मेरा पिता है माता हो तो पिता भी तो होना चाहिए और जब गोली लगी महात्मा गांधी को तो मुंह से अल्लाह नहीं निकला राम निकला हे राम। वो जो भीतर छिपा था जो संस्कार था हिंदु होने का वो बाहर आया उस वक्त भूल गया अल्लाह ईश्वर तेरे नाम कम से कम -कं मरते वक्त कह देते अल्लाह ईश्वर तेरे नाम मगर उस वक्त कहां राजनीति याद रहे उस वक्त संस्कार बोला उस बार मन की जो बंधी धारणा थी वह बोली ये सब राजनीतिक शालबाजियां अगर ये सच हो कि धार्मिक व्यक्ति आलोचना नहीं करता तो बुद्ध ने फिर वेद की आलोचना की तो धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे होंगे और महावीर ने हिंदू धर्म की आलोचना की तो धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे होंगे तो शंकराचार्य ने बुद्ध की आलोचना की तो धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे होंगे तो मोहम्मद ने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सारे धर्म मूर्ति पूजक थे तो मोहम्मद सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे होंगे तो फिर जीसस को सोली क्यों लगी जीसस ने आलोचना की गहरी आलोचना की जीसस ने यहूदियों की मान्यताओं की गहरी आलोचना की जितनी गहरी आलोचना हो सकती थी धार्मिक व्यक्ति तो सत्य बोलेगा और सत्य तो चमकती हुई तलवार है उसमें धार होती ये बोथले लोग ये सब धर्मों की प्रशंसा करते रहेंगे ये सबको मान देते रहेंगे तुम भी ठीक तुम भी ठीक इनकी फिकिर है कि जितने ज्यादा सत्य मिल जाए और अब एक बात तो साफ ही है कि सारे लोग बटे हुए हैं नए आदमी कहां खोजोगे उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है कोई जैन है बौद्ध है ऐसा आदमी तो खोजना मुश्किल है जो अभी कोई धर्म का नहीं तो नई गुरुडम बनानी हो तो तुम आदमी कहां से लाओगे तो गुरु ग्रंथ की भी प्रशंसा करो ताकि कुछ सिख फंसे कुरान की भी प्रशंसा करो ताकि कुछ मुसलमान फंसे गीता की भी प्रशंसा करो ताकि कुछ हिंदू फंसे आखिर लोग तो बटे हुए हैं इनको लाना है इनकी दुकानों से मेरा जैसा काम तो बहुत मुश्किल से कोई करेगा मेरे पास तो सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जो सच में ही सत्य के अन्वेषण के लिए सब कुछ गमाने को तैयार है क्योंकि मैं किसी की कोई प्रशंसा करने नहीं बैठा हूं ना किसी को सम्मान देने बैठा हूं मुझे तो जो सत्य है वही कहना है कोई सुने तो ठीक कोई न सुने तो ठीक तुम हो तो ठीक तुम नहीं हो मुझे बोलना तो अकेले में बोलूंगा इससे क्या फर्क पड़ता है दीवानों से बोल लूंगा मगर वही बोलूंगा जो बोलना है लेकिन कोई समझौता नहीं करूंगा ये सब समझौतावादी लोग ये सब दांत निपोर लोग ये जहां जाएंगे वहीं दास में पोर कर खड़े हो जाएंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक यही तो बात है यही तो सच ये थोड़ी सी कुरान की भी प्रशंसा करेंगे गीता की भी प्रशंसा करेंगे रामायण की भी प्रशंसा करेंगे ये सबकी प्रशंसा कर देंगे ये सबकी खुशामत कर रहे ये तुम्हारे अहंकार पर मक्खन लगा रहे ये कह रहे हैं कि आओ तुम भी आ जाओ तुम्हारा धर्म भी बिल्कुल ठीक तुम कहते हो बाबा ने किसी धर्म की निंदा नहीं की आलोचना निंदा नहीं निंदा आलोचना नहीं लेकिन लोग आलोचना को निंदा समझ लेते मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि राम किसी शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दे इसकी मैं सख्त आलोचना करूंगा चाहे कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े ये बात गलत है चाहे राम को मानने वाले कितने ही दुखी हो जाए और नाराज हो जाए इससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन यह बात गलत है तो गलत है फिर राम ने की हो या किसी ने की हो इससे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ राजनीति नहीं करनी ये तुम्हारे तथाकथित निरंकारी बाबा सिर्फ राजनीतिक खिलाड़ी हैं और कुछ भी नहीं तो मैं भी इनके मारे जाने के विरोध में हूं लेकिन मेरा कारण और मेरा कारण ये कि तीन कारतूस बेकार खराब किए कुछ भले काम में लगाते हैं कुछ मारने था तो कुछ मारने हो आदमी को मारते क्या मक्खियां मार रहे हो कुछ मारने योग्य भी नहीं लेकिन सिख नाराज थे स्वभाव था ये बात समझने जैसी गांधी को मुसलमानों ने नहीं मारा हिंदुओं ने मारा पूछो क्यों आखिर मारना चाहिए था मुसलमानों को यह तर्कयुक्त होता लेकिन मुसलमानों ने नहीं मारा नुआखाली में भी गांधी निहत्ते घूमते रहे जहां मुसलमान हिंदुओं की हत्या करने में लगे फिर भी उन्होंने गांधी को नहीं मारा पत्थर भी नहीं मारा गोली मारनी तो दूर कारण क्योंकि गांधी कुरान की प्रशंसा कर रहे थे कोई हिंदू कुरान की प्रशंसा कर रहा हो तो मुसलमान कैसे नाराज हूं मुसलमानों के तो दिल को बड़ी खुशी हो रही थी मुसलमान ही करते हैं प्रशंसा कुरान की किसी हिंदू ने तो कभी की नहीं थी ये पहला हिंदू है ये पहला हिंदू महात्मा है जो कुरान की प्रशंसा कर रहा है इसलिए मुसलमानों ने गांधी को नहीं मारा लेकिन मारा हिंदुओं ने हिंदू ही मारेंगे क्योंकि ये दगाबाज धोखेबाज ये, ये कुरान की प्रशंसा कर रहा है गीता के रहते रामायण के रहते वेद के रहते उपनिषद के रहते इसको कुरान की प्रशंसा करने की पड़ी तुम बात को समझना सीधी बात है मुसलमान को तो ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है क्योंकि हिंदू प्रशंसा कर रहा है इससे अच्छा और क्या होगा इससे जाहिर होता है कि कुरान श्रेष्ठ है मुसलमान तो प्रशंसा करते ही करते हिंदू महात्मा तक प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन हिंदुओं को चोट लग रही है कि अपना आदमी अपनी किताबों को छोड़ के और मुसलमानों की किताबों की प्रशंसा कर रहा है और बाइबिल की प्रशंसा कर रहा है और जैन शास्त्रों की प्रशंसा कर रहा है महावीर और बुद्ध के गुणगान गा रहा है हिंदू ग्रंथों में महावीर का उल्लेख भी नहीं इतनी उपेक्षा की है कि उल्लेख भी नहीं किया निंदा की तो बात छोड़ दो तुम आलोचना की फिक्र छोड़ दो इतना भी सम्मान नहीं दिया मित्रता का सम्मान न देते कम से कम शत्रुता का सम्मान तो दे देते कम से कम इतना तो कह देते कि तुम गलत हो ये भी नहीं कहा बिल्कुल अपेक्षा ही कर दी महावीर का उल्लेख ही नहीं किया हिंदू शास्त्रों में ऐसे छोड़ दिया कि बात ही करने की नहीं जैसे दो कौड़ी की बात है क्या इसका हिसाब रखना है? और बुद्ध की तो कठोर निंदा की कोई एक हजार साल तक हिंदू शास्त्र बुद्ध की निंदा से भरे रहे और ये महावीर की प्रशंसा कर रहे हैं महात्मा गांधी तो जैनियों को तो बहुत जचा जैनी तो बड़े प्रसन्न हुए ये जान के तुम तो हैरान हो कि जितने जैनियों ने खादी पहनी इस देश में उतने किसी और ने नहीं पहनी और जितने जैनियों ने चरखा चलाए उतने किसी और ने नहीं चलाए क्योंकि उनको पहली दफा एक हिंदू महात्मा ने उनकी अहिंसा परम धर्मा को स्वीकार किया घोषणा कर दी कि धर्म तो सच्चा यही है जितने जैन जेल गए उनके अनुपात की दृष्टि से जैनों की संख्या बहुत कम है कुल तीस पैंतीस लाख जिस अनुपात में जैन जेल गए उस अनुपात में कोई दूसरे लोग जेल नहीं गए जैन तो बिल्कुल ना उठी दो हजार ढाई हजार साल में किसी हिंदू महात्मा ने प्रशंसा नहीं की थी प्रशंसा की बात क्या निंदा तक नहीं की इस आदमी ने कम से कम सम्मान तो दिया और ऐसा सम्मान दिया सुभावता, जैन खुश थे मगर हिंदू नाराज थे असली नाराजगी हिंदुओं में थी मुसलमान खुश थे असली नाराजगी हिंदुओं में थी ईसाई खुश थे ईसाइयों को तो आशा थी कि महात्मा गांधी को किसी तरह ईसाई बना लेंगे ईसाइयों ने बहुत प्रयास किए और एक घड़ी ऐसी भी आ गई थी कि महात्मा गांधी भी सोचने लगे थे कि ईसाई हो जाना चाहिए अफ्रीका में ईसाई मिशनरियों ने काफी उन पर दौरे डाले क्योंकि तो जो आदमी ईसा की इतनी प्रशंसा कर रहा है उसे ईसाई क्यों ना बना लिया जाए महात्मा गांधी ने तीन व्यक्तियों को अपना गुरु सिद्ध किया था एक थे जैन श्रीमद राजचंद्रो जैन खुश थे कि हमारे एक जैन तपस्वी को गांधी ने अपना गुरु स्वीकार किया है और शेष दो थे ईसाई तलस् और रस्किन ईसाई भी खुश थे इनमें हिंदू तो एक भी नहीं था ये तीन गुरु थे उनमें एक जैन था दो ईसाई थे इसलिए मुसलमानों ने हत्या नहीं की हिंदुओं ने हत्या की तुम जान के ये हैरान होगे मैं जैन घर में पैदा हुआ है मुझसे जितने नाराज जैन है उतना कोई भी नहीं सब स्वभाव था क्योंकि जैनों को आशा थी कि मैं उनके धर्म का प्रचार करूंगा सारी दुनिया में उनकी आशा पे मैंने पानी फेर दी है जितनी आलोचना मैंने उनकी की है किसी और की नहीं की उसका कारण भी जिस सा जितना मैं उनसे परिचित हूँ उतना किसी और से परिचित नहीं हूं उनकी पोर पोर से रग रग से परिचित उनकी हर हरकत से परिचित तो स्वभाव था जितनी आलोचना मैंने उनकी की है उतनी आलोचना मैंने किसी की नहीं की अखिर आलोचना के लिए जानना तो जरूरी है पूरा जानना जरूरी है प्रशंसा के लिए इतना जानना जरूरी नहीं है प्रशंसा ऊपर ऊपर की जा सकती है लेकिन आलोचना के लिए तो भीतर जाना पड़ेगा ठीक जल पकड़नी पड़ेगी तो जैन जितने मुझसे नाराज उतना मुझसे कोई नाराज नहीं ये बाबा गुरु गुरुवचन सिंह को अगर अकाली नाराज थे सिख नाराज थे तो उसका कारण था उसका कारण यह था कि गुरु के होते हुए दस गुरुओं की वाणी मौजूद है गुरु ग्रंथ साहब मौजूद है उसके होते हुए तुम दूसरे धर्मों के ग्रंथों को सम्मान देते शर्म नहीं आती ये अपमानजनक बात है और जिन जिन सिखों को अधिकतर तो उनके मानने वाले सिख ही थे क्योंकि खुद भी सिख थे इसलिए सिखों से संबंध था सिखों को धीरे धीरे फोड़ था उन्होंने तो सिखों को दुख था कि ये हमारे बीच एक गद्दार है जो हमारे लोगों को तोड़ रहा है वो जो सबको मान दे रहे थे वही सिखों को दुख का कारण था वही अकालियों को दुख का कारण था वही पीड़ा थी उनकी उस पीड़ा का बदला लिया जाने वाला था इसका धर्म इत्यादि से कुछ लेना देना नहीं है निरंकारी बाबा के वचनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसको कोई मूल्यवान कहा जा सके पिटी पिटाई बातें वही सड़ी सड़ाई बातें जो सदा से इस देश में लकीर के फकीर कहते रहे उनमें एक भी बात न तो मौलिक है न अनुभवगत है न स्वयं के साक्षात पर खड़ी मगर आदमी कुशल थे होशियार थे राजनीतिक थे ठीक से अपना काम चला रहे थे हक उनको मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह हम गलत लोगों को मार के उनको ठीक लोगों की पंक्ति में खड़ा कर देते अब ये शांति स्वरूप तक को ऐसा लग रहा है कि बड़ा गला घोंट दिया गया सत्य का सत्य है ही नहीं सिर्फ गला जरूर घोंटा गया मगर गला घोंटने से ऐसा लगता है कि सत्य का गला घोटा गया सत्य वगैरह कुछ भी नहीं है सिर्फ गला घोंटने से हमेशा सत्य सब की गला नहीं घोंटा जाता तुम पूछ रहे हो उनका दोष केवल इतना था कि वो गुरु ग्रंथ साहब को अंतिम गुरवाणी नहीं मानते थे यही तो दोष था यही तो अकानियों को अखरता था क्योंकि प्रत्येक धर्म एक दावा रखता है जैसे जैनों ने कहा कि 24 तीर्थंकर होते सिर्फ 24 तीर्थंकर होते हैं एक कल्प में एक कल्प का अर्थ होता है एक सृष्टि से प्रलय, अनंत काल बीतता है इसको एक कल्प एक कल्प में सिर्फ 24 तीर्थंकर होते 24 तीर्थंकर हो चुके जेनय का एक समूह मुझसे मिलने आया था मैं कलकत्ते में था उस समूह के लोगों ने कहा कि आप जैसा व्यक्ति हो तो हमारा धर्म सार्वभौम हो सकता है जगत के कोने कोने तक पहुंच सकता है मैंने कहा बहुत मुश्किल क्योंकि तुम पच्चीस मीर्थंकर स्वीकार न कर सकोगे उनका मतलब आपका तो मैं पच्चीस मीर्थंकर उनका क्या कह रहे हैं आप तीर्थंकर तो 24 ही होते 25 हो ही नहीं सकते मैंने कहा मैं कहता हूं 25 हो सकते जब मैं खुद ही कह रहा हूं मैं पच्चीस मा हूं तुम पहले इस पर सोच लो फिर वो दिखाई नहीं पड़े उस दिन के बाद मुझे फिर उनका पता ही नहीं चला मुझे मेरे द्वारा सारी दुनिया में जनधर्म का प्रचार करवाना चाहते जरा सी बात ने और मैं मज मजाक ही कर रहा था मुझे कोई 25 मां का शौक नहीं जब मैं प्रथम हो सकता हूं तो 25 मां क्यों होगा तो मैं पागल हूं कि क्यों मैं खड़े हूं पच्चीस में वो अगर राजी भी हो जाते तो मैं राजी नहीं होने वाला था मतलब तो मजाक ही कर रहा था मैं कोई छोटे मोटे काम करने में मेरा रस ही नहीं 25 में क्या होना मगर वो घबरा गए क्योंकि 24 जन्यू ने अपना दरवाजा बंद कर दिया ये सारे धर्मों की तरकीब रही ये धर्मों की राजनीति दरवाजा बंद करना पड़ता है क्योंकि दरवाजा अगर बंद न करें, तो पीछे आने वाले लोग कहीं रद्दोबदल कर दे समझो महावीर चौबीस में तीर्थंकर हुए पच्चीस में कोई तीर्थंकर हो और महावीर की बातों में बदल करेगा ही करेगा क्योंकि समझो कि 2000 साल बाद हो परिस्थिति बदल जाएगी लोग बदल जाएंगे धारणाए बदल जाएंगी जगत बदल जाएगा वो कैसे महावीर की पिटी पिटाई बातों को दोहराता रहेगा उसमें कुछ भी प्राण होंगे कुछ भी जीवन होगा तो कुछ नई कहेगा कुछ नई सोच की बात देगा कुछ नया दर्शन देगा नई दृष्टि देगा नए चलने नए जीने की शैली देगा अब महावीर ने कहा रात्रि को भोजन मत करना मैं मानता हूं कि उस समय की बात ठीक थी लेकिन बिजली नहीं थी और महावीर का कहना ठीक था आज भी गांव में जहाँ बिजली नहीं है वहाँ लोग अंधेरे में भोजन करते दिया भी नहीं क्योंकि भारत तो देवता भला यहाँ तरसते हो आने को मगर घास का तेल कहा घास का तेल तरसते नहीं यहाँ आने को देवता तरसते पता नहीं वो क्यों तरसते उनको ऐसी क्या बेचनी पड़ी बिना घास के तेल के पता चल जाया तो तेल भी कहां है गांव में एकदम जरूरत की चीजें भी गांव में कहा है तो लोग अंधेरे में भोजन करते अंधेरे में पतंगा भी गिर जाए चिपकली भी गिर जाए कुछ भी गिर जाए कीड़े मकोड़े कुछ भी हो जाए तो महावीर ने ठीक कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना सूर्यास्त हो जाए तो भोजन नहीं करना यह बात बिल्कुल ठीक है वैज्ञानिक है स्वास्थ्यपूर्ण है सम्यक है मगर आज के लिए तो अर्थपूर्ण नहीं मैं एक बहुत बड़े जैन धनपति सोहनलाल डूबड़ के घर में मेहमान था पूरा घर एयर कंडीशन साउंड प्रूफ उसमें न मक्खी ना मच्छर मगर सूरज डूबा कि फिर भोजन नहीं हो सकता मैंने सोहनलाल को कहा कि तुम पागल तो नहीं हो महावीर को पता था ये कि सोहनलाल दूगड़ नाम के आदमी होंगे ढाई हजार साल बाद साउंड प्रूफ एयर कंडीशन घर में रहेंगे तो वो पहले ही कह गए होते कि भैया मुझे जब भोजन करना हो कर लेना क्योंकि मच्छी नहीं मच्छर नहीं तुम के लिए घबरा रहे हो मगर वो बोले नियम आप बात तो ठीक कहते मगर अंत को कछोट लगती जब तक चल सके दिन नहीं चला लेते मैंने कहा दिन को सूरज में इतनी रोशनी नहीं होती जितनी तुम्हारे घर में बिजली की रोशनी फिर मुझे खाने पे बिठाया तो पंखा झलने लगे लेख मैंने कहा तुम होश उसमें हो तुम पंखा किस लिए झल रहे हो मुझे खाना खाने दोगे कि नहीं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं घर में कोई साधु महात्मा आए तो राजस्थान का पुराना रिवाज पंखा झलना राजस्थान का होगा पुराना रिवाज मगर यहाँ झल किस लिए हो पंखा बिजली है एयर कंडीशन है सब ठंडा है साउंड प्रूफ है कोई आवाज नहीं आ रही जिसको तुम पंखे से भगा रहे हो कोई मक्खी मच्छर नहीं जिनको हटाओ हवा की कोई जरूरत नहीं और मेरे सामने बैठ के, मुझे शांति से भोजन भी नहीं करने दे रहे पंखा हिला रहे मेरे सामने बैठ बोले आप बात तो ठीक कैसे आप बात तो हमेशा पते ही कैसे मगर संस्कार अब कोई पच्चीसवा तीर्थंकर होगा तो ठीक है स्वाभाविक है कि वो बहुत से फर्क करेगा बहुत से भेद कर देगा महावीर को पता नहीं था कि जैन मुनि को सीमेंट रोड पर कोलता रोड पर चलना पड़ेगा कच्ची मिट्टी पर चलना एक बात है लतार पे चलना बिल्कुल दूसरी बात है महावीर को पता होता है कि कोलतार पर जैन मुनि को चलना होगा तो नग्न पैर चलने की बात का आग्रह नहीं करते आज पच्चीसवा तीर्थंकर करो तो वो बराबर कहेगा कम से कम कैनवस के जूते तो पहन ही लो इसमें चमढ़ा तो है ही नहीं तो कोई पाप तो हो नहीं रहा है कैनवस के जूते पहनने में क्या खर्चा है नंगे रहना हो तो रहो मगर कम से कम कैनवस का जूता तो पहनो और जचोगे भी बहुत एक चटाई का हेट लगाए हुए जापानी ढंग का और कैनवस के जूते और नंग एक दर्शनी दृश्य भी होगा मुल्ला लुद्दीन के घर एक दिन किस किसी दंपति ने दरवाजा खटखटाया सांझ का वक्त मुल्ला ने ऐसा जरा दरवाजा खोला पति पत्नी ने बाहर से देखा दोनों बड़े हैरान हुए मुल्ला नंग खड़ा सिर्फ टाई बांधे हुए मगर अब क्या करना एकदम हट जाना भी ठीक नहीं मालूम होता अब अभद्रता मालूम होगी मुल्ला भी एकदम दरवाजा बंद कर दे तो भी अभद्रता मालूम होगी तो मुल्ला ने कहा आईये आईये उनको भी भीतर आना पड़ा भारती नाली, नारी वो पीछे पति के छिप के आई करना क्या है? फंस गए? और पति ने इस तरह का भाव दिखाया जैसे उसको कुछ पते नहीं कि मुल्ला नंगा है कही कैसे हैं सब ये वो इधर उधर की बात चलने लगी पत्नी को तो एक ही पढ़ा कही और सब बातें चल रही हैं। असली बात कब होगी आखिर पत्नी ने कहा ये सब बकवास बंद करो जी पहले ये तो पद पूछोगे नंगे क्यों मैं पूछ लेती हूं अगर तुम सही बनता तो कि आप नंगे क्यों तो नसरुद्दीन निकाय इतने वक्त मुझे कोई मिलने आते ही नहीं और गर्मी के दिन तो अपने घर में नंगा ना रहू तो कोई किस, किसी और के घर में नंगा रहू अरे अपने बाप का घर है किसी और के बाप का है जैसे रहना वैसे रहेंगे और इस वक्त कोई आते नहीं मिलने तो पति ने कहा भी ठीक है फिर टाइल क्यों बांधे हो? तो मुला नकार कभी कोई भूल चूक आ, जैसे आ तो कुछ तो कम पहने दो अगर मैं जैन मुनि को आज व्यवस्था दूं तो कहूंगा कैनवस पे जूते चटाई का है बाकी नंगे तुम घूमो कोई हर्षा नहीं बेफिक्री से घूमो तो बंद कर देना पड़ा 24 में तीर्थंकर पर बात रोक देनी पड़ी उसके आगे बढ़ाने में खतरा है ठीक वैसा सिखों को करना पड़ा 10 में गुरु पर रोक देनी पड़ी बात क्योंकि ग्यारहवा गुरु हो और कुछ गड़बड़ कर दे इसलिए मुसलमानों को मोहम्मद पर रोक देनी पड़ी बात बस आखिरी पैगंबर हो गए अब कोई पैगंबर नहीं होगा ईसाइयों को रोक देनी पड़ी जीसस पे बात कि जीसस इकलौत बेटे बस परमात्मा ने एक दरफा बेच दिया जो संदेश देना था दे दिया अब कोई जरूरत नहीं अब उसी के अनुसार सभी को चलना चाहिए ये इस तरह का आयोजन सभी धर्मों को करना पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि जो भी उनकी धारणा है उसमें कोई बदल करने वाला पीछे पैदा ना हो तो अगर निरंकारी बाबा कहते थे कि गुरु ग्रंथ साधी अंतिम गुरुवाणी नहीं है तो सिखों को चोट लगेगी क्योंकि सिखों की मान्यता है वही अंतिम गुरुवाणी बस बात खत्म हो गई जो कहना था परमात्मा को दस गुरुओं से बोल चुके सब आ गया गुरुवाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में सब आ गया अब आगे कुछ कहने को नहीं और सिख के कोई ये बात कहे और सिखों को भड़काए और भरमाए तो उनको बड़ा ऐतराज हो जाएगा तो कोई मुसलमान ने उनकी हत्या की हुई इसकी संभावना नहीं कोई हिंदू ने की हो इसकी संभावना नहीं किसी ईसाई ने की हो इसकी संभावना नहीं संभावना इसी की उन्हीं ने की होगी जिस धर्म में वो पैदा हुए थे जीसस को यहूदियों ने सूली दी थी किसी और ने नहीं और सुक्रात को यूनानियों ने ही जहर पिलाया था किसी और ने नहीं गांधी को हिंदुओं ने मारा किसी और ने नहीं ये बात समझने जैसी क्यों चोट लगती है उसी धर्म के लोगों को? उसी धर्म के लोगों को चोट लगती कि अपना होके और अपने से धोखा दूसरों की तारीफ करोगे तो उतने दूर तक समझौता करना पड़ेगा ना गांधी को कहना पड़ा कि कुरान में भी सत्य है वही सत्य है जो गीता में तो ये बात तो हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमान आल्हादित हो जाएंगे ये सब राजनीतिक हैं। गांधी को हिंदू मुसलमानों को दोनों के वोट चाहिए थे दोनों का तालमेल चाहिए था दोनों को पीछे चलाना था दोनों का मत उनके साथ होना चाहिए निरंकारी बाबा को हिन्दू चाहिए थे मुसलमान चाहिए थे ईसाई चाहिए थे जैन चाहिए थे सिख चाहिए थे सबको सम्मान देना पड़ेगा मगर ये राजनीतिक शालबाजिया जीसस ने सभी की प्रशंसा नहीं की सत्य की प्रशंसा की और बुद्ध ने भी सभी की प्रशंसा नहीं की और महावीर ने भी सभी की प्रशंसा नहीं की दुनिया का कोई सतपुरुष जिसने जाना हो सत्य को सत्य के लिए सब कुछ निछावर कर देगा उसमें कोई राजनीति नहीं होती उसमें दांव पैंच नहीं होते इसलिए मैं कोई निरंकारी बाबा को सत्य के पुजारी नहीं मानता शांति स्वरूप सत्य वगैरह से उन्हें क्या लेना देना सब है सब झूठ का गोरख धंधा है मगर तुम्हें इसलिए लग रहा है कि हमें डर है कि इस तरह सत्य के किसी पुजारी को सत्य बात नहीं कहने दी जाएगी बस किसी का गला घोंट दिया तो वो सत्य के पुजारी हो गए ये तो बड़ा सस्ता काम हो गया सत्य के पुजारी होना हो बस कोई गला घोंटने वाला तैयार तो कर लो कि तुम सत्य के पुजारी हो गए और गला घोटने वाले कई बेवकूफ मिल जाएंगे इनकी कोई कमी है नालायकों की कोई कमी है एक ढूंढो हजार मिलते ढूंढो ही मत तो भी मिलते तुम बचना भी चाहो तो भी मिलते रही सत्य के गला घोंटने वालों से मुक्ति कैसे मिले तुम पूछते हो नहीं इनसे कभी मुक्ति मिल सकती है न मिलने की कोई जरूरत है न कोई आवश्यकता है सत्य का होना ही एक क्रांति है जब भी सत्य प्रकट होगा उपद्रव होगा क्योंकि अधिकतर लोग असत्य में जीते इसलिए उनके जीवन में दखल पड़ी थी खलल पड़ी थी लोग सो रहे हैं और सत्य उनको जगाना चाहता है कौन जगना चाहता है कोई जगना नहीं चाहता प्यारी नींद लगी ठंडी ठंडी सुबह की हवा चली मधुर सपने चल रहे और तुम जगाने पहुंच गए जगाने वालों को कोई पसंद नहीं करता तुम इसकी चिंता छोड़ दो शांति स्वरूप और सत्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचता जीसस का सूली लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ खतरा इससे नहीं है कि सत्य को सूली लगे खतरा इससे है कि कहीं भूल चूक से जब असत्य को सूली लग जाती तब खतरा पैदा होता है जैसे भी निरंकारी बाबा को गोली मार दी अब खतरा है खतरा ये है कि गोली मारने की वजह से न मालूम कितने ना समझिए समझेंगे कि ये बात सत्य थी तभी तो गोली मारी अब ये झूठी बात को सत्य बात होने का प्रमाण पत्र मिल गया सत्य को सूली लगे इससे तो कुछ हर्जा नहीं लाँ भी लाँ है लाभ ही लाभ है क्योंकि सत्य को सूली लग जाती है तो सत्य सदियों तक अनुगुंजित रहता है लेकिन खतरा कब होता है खतरा तब होता है जब कभी असत्य को सूली लग जाती है, जैसे गांधी को गोली लग गई अब गांधी चल बैठे भारत की छाती पर अब उनको उतारना मुश्किल है अब भारत मरा जा रहा है मगर गांधी को उतारना मुश्किल है जिन्होंने गांधी को गोली मारी वो भी गांधी की फोटो लटकाए हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग ऐसे वो शिवाजी और राणा प्रताप की फोटो लटका रखते थे अब गांधी जी की फोटो भी लटकाने लगे और लोगों को धोखा देने के लिए उन्होंने नई जनता पार्टी बना ली भारतीय जनता पार्टी वहां गांधी का फोटो प्रकाश नारायण का फोटो वहां तुम हैरान होगे गए देख के कि न सिवाजी का फोटो है ना राणा प्रताप का फोटो और इन सबके दिल में शिवाजी और राणा प्रताप का फोटो ये सब जनसंघ ही मगर जनसंघ के नाम से लोग नाक भों से कोड़ते गांधी का नाम बिकता है तो गांधी के हत्यारे भी गांधी के नाम के पीछे खड़े हो जाएंगे वो भी गांधी के वक्त हो जाएंगे वो भी राजघाट पे जाके शपथ लेंगे वो भी गांधी के दावेदार हो जाएंगे अब गांधी को उतारना मुश्किल है भारत मर रहा है सड़ रहा है उसमें बड़े से बड़ा कारण महात्मा गांधी का पे बैठे होना है सबको कपड़े मिल सकते हैं, मगर चरखे चलाने से नहीं मिल सकते सबको रोटी मिल सकती है लेकिन ग्राम ग्रामोद्योग से नहीं मिल सकती सबको मकान मिल सकते सबको जीवन की सारी सुविधाएं मिल सकती सारी दुनिया में मिल गई कोई हमारा ही सवाल नहीं है लेकिन मिली है विज्ञान से और गांधी विज्ञान विरोधी दुश्मन थे विज्ञान के वो तो रेलगाड़ी के भी खिलाफ थे वो तो टेलीग्राफ के भी खिलाफ थे वो तो पोस्ट ऑफिस के भी खिलाफ थे वो तो बिजली के भी खिलाफ थे अगर गांधी का बस चले तो बाबा आदम के जमाने में पहुंचा था उनका इतना बस तो नहीं चलता कि बाबा आदम के जमाने में पहुंचा दे मगर इतना बस जरूर चलता है कि वो तुम्हें बढ़ने नहीं देते आगे आज तीस साल हो गए भारत को आजाद हुए चीन 10 साल बाद प्रगति के पथ पर बढ़ना शुरू हुआ आज चीन हमसे बहुत आगे पहुंच गया कुल कारण इतना कि गांधी जैसा पत्थर छाती पे नहीं है हम एक पत्थर छाती पे बांध के तैरने की कोशिश कर रहे हैं मगर पत्थर को छोड़ने कैसे पत्थर का नाम महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को गोली लग गई तो वो हो गए सत्य के पुजारी अब उनको छोड़ना मुश्किल है सत्य को सूली लगे इसमें तो कोई खतरा नहीं है असत्य को जब सूली लग जाती तब मुश्किल खड़ी हो जाती वही मुश्किल खड़ी निरंकारी बाबा के पीछे होगी अब अब जो लोग निरंकारी बाबा को मानते थे वो और दीवाने हो जाएंगे मानने में कि जरूर बाबा में कुछ खूबी थी नहीं तो गोली क्यों मारी अरे कोई भी पागल गोली मार सकता है गोली मारने में भी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत है कोई बुद्धिमान गोली मारती कोई भी बुद्धू मार सकता है मगर वो बुद्धू काम कर गया अब उस बुद्धू के कारण बाबा के पीछे अब कहानियां गढ़ी जाएंगी अब वो मसीहा हो गए एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक, एक मसीहा का और अंत मसीहा हो गए गोली लग गई तो गोली नहीं लगी तब कोई उनको मसीहा कहने वाला नहीं था अब वो मसीहा हो गए बस गोली लगने की बात थी इस दुनिया में बड़े अजीब लोग हैं इनकी अजीब धारणाएं हैं चीजों को पकड़ने और पहचानने की मुझे भी विरोध है कि गोली मारी गई विरोध का कारण मेरा बिल्कुल अलग है मेरा कारण ये कि इस तरह के लोगों को गोली मारके तुम लोगों की छाती पे बोझ बढ़ाए चले जाते अरे मारनी हो गोली तो कोई ढंग के आदमी को तो मारो कुछ मतलब के आदमी को मारो गोली मारनी हो तो कैसी आदमी को मारो कि अगर उसका नाम टिका रहे सदियों तक तो लोगों को कुछ लाभ हो जहां सुई से काम चल जाए वहां तलवार चलाती खटमल मारने तो से ले बंदूक अकल का उपयोग करो, करोगे बंदूकों से खटमल मारे जाते और बंदूक से खटमल मारोगे खटमल महात्मा हो जाए और लोग कहेंगे एक मसीहा का और प्रश्न भगवान क्या हम आपकी बातों को कभी भी नहीं समझेंगे या कि वह सौभाग्य का दिन भी कभी आएगा धर्म प्रश्न सब तुम पर तो निर्भर है मैं तो अपनी तरफ से पूरी चेचा कर रहा हूँ जितनी तुम्हारी ठोंक पीट कर सकता हूँ करता हूँ तुम्हारे सिर पर जितने डंडे बरसा सकता हूँ बरसाता हूं डंडे बरसा तुम्हें नहीं समझ में आते तो हथौड़े से भी चोट करता हूं जैसा मरीज देखता हूं सुनार से मान गए तो सुनार लोहार से माने तो लोहार हो जाता हूं हथौड़ी हाँ तो हथोड़ी हाँ हथौड़ा हाँ तो हथोड़ा हाँ जो भी जरूरत हो मैं फिर इसकी फिक्र नहीं करता लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह बंद हैं इस तरह बंद है उनमें से खोजनी मुश्किल है उनमें भीतर प्रवेश करना मुश्किल है मुला नसरुद्दीन ने डॉक्टर को फोन किया आधी रात की पत्नी को बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है लगता है बच्चा पैदा होने का क्षण आ गया आप इसी वक्त आ जाएं आधी रात बरसा आंधी डॉक्टर बिचारा उठा किसी तरह गाड़ी स्टार्ट ना हो बाश्किल धक्का दे दो आ के गाड़ी स्टार्ट हुई किसी तरह पहुंचा जा के अंदर पहुंचा एक पांच मिनट बाद उसने खिड़की के बाहर मुंह और नसरुद्दीन से कहा नसरुद्दीन हथौड़ा है नसरुद्दीन थोड़ा डरा हथौड़ा हथौड़ा लाया निकाल के एक दो मिनट बाद फिर खटर पटर की आवाज अंदर से आती रही नसरुद्दीन थोड़ा दरा भी की हाथोड़े की क्या कर रहा है आदमी होश में नशा तो नहीं किए हुए डॉक्टर है कि वेटनरी डॉक्टर है क्या है मामला फिर दो मिनट बाद वो आदमी बाहर आया और डॉक्टर ने फिर नसरुद्दीन से कहा कि ऐसा करो भाई आर्म तो नहीं है नसरुद्दीन फिर भी कुछ नहीं बोला आरी लाके दे दी वो तो दो मिनट बाद फिर डॉक्टर बाहर आ गया और कहने लगा कि बड़ी चट्टान हो तो उठा लाभ नसरुद्दीन ने कहा बहुत हो गया डॉक्टर साहब माजरा क्या है मेरी पत्नी को तकलीफ क्या है डॉक्टर ने कहा तुम्हारी पत्नी से सवाल ये अभी कहा उठता है? अभी मेरी पेटी नहीं खुल रही पहले मेरी पेटी तो खोले फिर तुम्हारी पत्नी की जांच परख करू तो कई की पेटी ऐसी बंद है कि खुलती नहीं हथोड़ा बुलाओ आरी बुलाओ चट्टान लाओ अब आखिर उसने सोचा कि चट्टान पटक के पेटी को तोड़ी डालो क्योंकि पत्नी मरी जा रही है चिल्ला रही है चीख पुकार मचा रही और नफरुद्दीन उसकी चीख पुकार सुन रहा है और खटर पटर की आवाज सुन रहा है उसको लग रहा है कि डॉक्टर कर क्या रहा है हथोड़े मार रहा है मेरी पत्नी को आरी चला रहा है उसके पेट सही क्या कर रहा है किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ मोहल्ले पड़ोस से लोगों को यही डर लगा रहता है क्योंकि तो यहाँ से आवाजे उठती है आश्रम से एक इस तरह की किसी का आड़ी चलाई जा रही है किसी पर हथौड़ा मारा जा रहा है और यहां सिर्फ पेटी नहीं खुल रही पहले पेटी तो खुले फिर आगे कुछ दूसरा काम हो पेटी तुम्हें ऐसी बंद किए बैठे हो सदियों से जन्मों जन्मो से चौरासी करोड़ योनियों पेटी को ऐसा बंद किया ऐसी जंग खा गई उसको खोलना मुश्किल हो रहा है और काले भी इतने पुराने हैं कि उनकी चाबी मिलना मुश्किल मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूं धर्म कृष्ण तुम कहते हो क्या हम आपकी बातों को कभी नहीं समझेंगे या कि वह सौभाग्य का दिन भी कभी आएगा टिके रहे तो आएगा आने ही पड़ेगा आखिर कब तक बेटी है तोड़ ही लेंगे खून पसीना एक कर देंगे मगर तोड़ेंगे रोज सुबह से लग जाता हूं तोड़ने में सब तरह के उपाय यहां किए हैं तोड़ने के तुमसे भी उपाय करवाता हूं कि तुम भीतर से तोड़ो मैं बाहर से तोड़ता हूं मगर देर तो लगने वाली क्योंकि समझ मैं कुछ कहूंगा कुछ समझोगे वह स्वाभाविक है मुला नसुद्दीन बहुत दिनों से गुलजान के पिता से मिलने की सोच रहा था मगर हिम्मत न जुटा पाता था लेकिन जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन हिम्मत करके पहुंच ही गया और गुलजान के पिता से बोला कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ पिता ने मुल्ला नसरुद्दीन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा मगर क्या तुम गुलजान की मम्मी से भी मिले या नहीं जी नसरुद्दीन ने कहा उनसे भी मिला मगर मुझे गुलजान ही ज्यादा पसंद आई अब मैं क्या कहूंगा और तुम क्या समझोगे इसमें भेद तो होने ही वाला है गुलजान भागती हुई आई और नसरुद्दीन से बोली कि जल्दी से कुछ करो मुन्ने ने दस पैसे का सिक्का निकल लिया मुला नसरुद्दीन बोला तो निकल भी निकल भी लेने दो आखिर दस पैसे में वो आता ही क्या है निकाल के भी क्या करेंगे ऐसे ही एक दिन उसने डॉक्टर को फोन किया कि मेरा लड़का मेरा फाउंटेन पेन निकल गया है तो मैं क्या करूं तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आता हूं आधा घंटा तो लग ही जाएगा तो मुन्ना ने कहा लेकिन आधा घंटा मैं क्या करूं तो डॉक्टर ने कहा आधा घंटा तुम क्या करो अरे तब तक पेंसिल से लिखो और क्या करोगे? तो? या बाल पॉइंट हो तो उससे लिखो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समझ तो चली। सुनोगे तो मुझे समझोगे तो तुम अपनी मुल्ला न सुन घबराते हुए बोला सुनती हो फजलू की अम्मा भूल से फजलू का कंबल मेरे हाथ से बालकनी से नीचे गिर गया पत्नी बोली मुल्ला से हाय अब फजलू को सर्दी लग गई तो मुल्ला बोला घबराओ नहीं फजलू को सर्दी कभी नहीं लग सकती फजलू भी कम्बल में लिपटा हुआ है मुल्ला मुलासुद्दीन एक रात अपनी पत्नी से कह रहा था फजलू की माँ जेल में रहने कई फायदे हैं तो बड़ा फायदा है पत्नी ने कहा क्या उल्टी सीधी बातें है हो जेल में रहने से फायदा क्या फायदा है जी मुल्ला बोला यही कि वहां कोई कम वक्त आधी रात को जगा की ये नहीं कहता कि जाके देखाओ तो पिछवाड़े वाला दरवाजा बंद है कि खोला ने अपने व्याख्यान के बाद लोगों से कहा कि मित्रों, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो कृपया कागज पे लिख के पूछने सिर्फ एक ही कागज आया जिस जिसपे तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था गधा ने बोला मित्रों, किसी सज्जन ने अपना नाम तो लिख के भेज दिया लेकिन प्रश्न नहीं पूछा धर्म कृष्ण मैं कोशिश करता रहूंगा तुम भी कोशिश करते रहो बनते बनते शायद बात बन जाए और ना भी बनी तो हर्ज क्या अनंत काल पड़ा है अगले जन्म में किसी और बुद्ध को सताना तुम यही काम करते रहे पहले न मालूम किन किन बुद्धों को तुमने सताया हो बुद्धों को भी तो काम चाहिए ना नहीं तो वो किसको मुक्त करेंगे तो कुछ लोग तो टिके ही रहो लाख समझाऊं समझ में भी आ जाए मत समझना क्योंकि आगे वाले बुद्धों का भी ख्याल रखना आवश्यक है प्रश्न भगवान कुछ दिन पूर्व आपने कहा कि रूस में आपके सन्यासी बिना माला एवं कपड़े के रहते हैं अभी इंदौर के एक शिविर में मां आनंद मृदुला ने कहा था कि जो लोग माला एवं कपड़े नहीं पहनते हैं उन्हें उस तल के नुकसान हो सकते हैं जिन्हें वे जान भी नहीं सकते क्या किसी बुद्ध पुरुष की करुणा फिर क्रोध की खाइयों में उतर सकती है इसी भय से मैंने सन्यास वापिस कर दिया है क्योंकि मैं ना तो भीतर से सन्यासी था न ही दो वर्ष से माला कपड़े पहनता था भगवान मेरी उपरोक्त मन स्थिति पर प्रकाश डालने की अनुकंपा करे चंद्र प्रभु वीर पुरुष हो तुम जैसे वीर पुरुषों के कारण ही तो भारत देश महान धन्य हो तुम इंदौर रूस का कब से हिस्सा हो गया इंदौर में कौन सी तुम्हें अड़चन आ रही थी कौन फांसी लगा रहा था तुम्हारी कौन सी गर्दन कटी जा रही थी तुम्हारी कायरता को छिपाने के लिए तुम्हें ये बात मिल गई इसी को मैं कहता हूं तुम जो सुनना चाहते हो सुन लेते हो इतने दिन में तुमने इतनी बात सुनी कि मैंने कहा कि रूस में सन्यासी बिना माला एवं कपड़े के रहते तुम्हारा दिल बाग-बाग हो गया तुमने कहा वाह अरे तो यही तो हम कर रहे थे इंदौर में तो जब रूस में रह सकते तो इंदौर में क्यों नहीं रह सकते मगर तुम्हें मालूम है रूस के वो जो सन्यासी है उन्होंने तो चाहा था कि वो कपड़े और माला में रहे मैंने उन्हें मना किया तुमने पूछा था दो साल की तरह कायर की तरह तुम छिपे रहे ना तुमने खबर थी ना तुमने बताया जब दो साल से तुम पाते थे कि ना भीतर से सन्यासी ना बाहर से तो क्या जरूरत थी छिपे रहने की खबर कर दी होती कि मैं सन्यासी नहीं हूं और इंदौर में कौन सी कठिनाई आ रही थी तुम्हें तुम्हें रूस की कठिनाइयों का अंदाज तुम्हें रूस की मुसीबतों का अंदाज कि रूस में जो भी व्यक्ति एक जरासी भी ऐसी कोई बात करता हुआ पाया जाए जो सरकारी धारणा के विपरीत है फिर उस व्यक्ति का पता ही नहीं चलता खुरसेव जब हुकूमत न आया तो एक सभा में बोल रहा था कम्युनिस्टों की और स्टलिन की खूब निंदा कर रहा था जी भर के निंदा कर रहा था जीवन भर का दबा दबाया रोष प्रकट हो रहा था एक आदमी ने पीछे से आवाज लगाई कि जब स्टेलिन जिंदा था तब आप क्यों नहीं बोले तब तो उसकी खुशामत करते रहे पूरी जिंदगी अब बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं खुर से क्षण और उसने कहा कि मेरे बंधु कॉमरेज आप कौन है जरा खड़े हो जाएं मैं जरा आपकी शकल देख लूं और अपना नाम बता दें कोई खड़ा नहीं हुआ और कोई नाम नहीं बताया खुद ने कहा कि देखते हैं आप जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम भी खड़े नहीं हो सकते और नाम नहीं बता सकते यही हालत मेरी थी जो हालत तुम्हारी मैं बोलता तो कभी का खत्म हो जाता तुम बोलो घर नहीं पहुंचोगे रूस में कब कौन आदमी दफ्तर से ही नदारत हो जाएगा कहना मुश्किल दीवानों को कान अपनी पत्नी से भी कोई व्यक्ति सच्ची बात नहीं कह सकता क्योंकि कौन जाने क्योंकि पत्नी स्त्रियों की कम्युनिस्ट लीग की सदस्य है अपने बच्चों से माँ बाप सच बात नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे बच्चों की कम्युनिस्ट लीग के सदस्य वो वहां जाके खबर देते राष्ट्र के हित में वो सब एक दूसरे की खबर देते रहते कोई किसी से नहीं बोल सकता दो रूसी एक रास्ते पर मिले एक ने कहा हा क्या सुंदर कार है रूस में भी कैसी कैसी सुंदर कारें बनने लगी दूसरे ने कहा ये रूसी कार नहीं है रूस में इतनी बड़ी कार बनती और तुम भी जानते हो कि ये रूसी कार नहीं साफ दिखाई पड़ रहा है ये अमेरिकन गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ियां रूस में बनती ही नहीं इस तरह की गाड़ियां रूस में बनती ही नहीं क्या तुमको इतनी भी अकल नहीं उस आदमी ने कहा वो तो मुझे भी पता है कि ये कार कहां की बनी लेकिन मुझे ये पता नहीं कि आप कौन हैं इतना कहना भी खतरे से खाली नहीं कि ये अमरीकी गाड़ी पता नहीं ये आदमी खबर कर दे झंझट में पड़ जाओ तुम तीन आदमी जेल में बंद थे तीनों पूछने लगे भाई किस लिए तुम आए तो एक ने कहा कि मैं इसलिए जेल में बंद किया गया हूं कि मैं दफ्तर देर से पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यह अनुशासन बंद हो गया तुम देर से क्यों आए दूसरे ने कहा मैं दफ्तर जल्दी पहुंच गया इसलिए मुझे बंद कर दिया कहने लगे तुम कोई जासूसी करने आए हो तुम दफ्तर पहले क्यों पहुंची तुमको फाइलें वगैरह उलट कर देखना चाहते हो तुम इधर उधर कांका झांकी कर रहे थे तीसरण का हद हो गई मैं दफ्तर बिल्कुल ठीक वक्त पे पहुंचा इसलिए बंद हूं दोनों पूछने लगे फिर तुम्हें क्यों बंद किया उन्होंने कहा उन्होंने कहा मालूम होता तुम्हारे पास इम्पोर्टेड घड़ी तुम ठीक वक्त पर तो कैसे पहुंचे रूसी घड़ी कहीं ठीक समय बता सकती तो रूस की हालतों का तुम्हें चंद्रप्रभु पता नहीं है इसलिए मैंने उन्हें कहा वो तो चाहते थे कि कपड़े पहने लेकिन क्या प्रयोजन उनको जेल में डलवा देने का कोई अर्थ नहीं उनको माला पहनवा देने से अगर उनका जीवन व्यर्थी संकट में पड़ जाए तो काम को नुकसान ही पहुंचेगा वो ध्यान कर रहे हैं और उनका तो भाव पूरा है वो आज राजी है जिस दिन मैं खबर कर दूंगा उस दिन वो पहन के माला निकलने को राजी फिर जो परिणाम हो तुम्हे इंदौर में कौन सी मुसीबत आ रही थी तुम निपट कायर और तुम बेईमान थे और तुम अकेले नहीं हो ऐसे बेईमान इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत बेईमान है जो पूना आ जाते हैं तो गैर एक वस्त्र पहन लिए माला पहन ली पुना से गए कि बस ट्रेन में ही वो गैर एक वस्त्र और माला छिपा देते अपने गांव पहुंचते हैं उसी शकल में जिस शक्ल में चले थे किसी को पता भी नहीं चलने देते कि वो सन्यासी इसलिए तो मृदुला को मैं भेजता हूं जगह जगह कि जरा देखना कौन कौन क्योंकि यहां तो कोई तुम्हें अड़चन नहीं और जब तुम भीतर बाहर से सन्यासी थे ही नहीं तो तुम क्या कह रहे हो तो कि मैंने सन्यास वापिस कर दिया जो था ही नहीं वो तुम वापिस क्या खास करोगे पहले होना भी तो चाहिए वापिस करने के लिए था ही नहीं सन्यास तुमने वापिस क्या कर दिया किस लिए कपड़े रखे हुए थे और माला रखे हुए थे इसीलिए ताकि यहां जब आओ तब धोखा दे सको यहां संन्यासी होने की अकड़ और सन्यासी होने का लाभ ले सको ये कायर कायरता छोड़ो सन्यास लेना हो तो सन्यासी रहो नहीं लेना हो कोई मजबूरी नहीं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं और मृदुला ने ठीक कहा कि तुम्हें ऐसे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन नुकसान इसलिए नहीं होंगे कि बुद्ध पुरुष की करुणा क्रोध में बदल जाती नुकसान इसलिए होंगे कि तुम्हारी बेईमानी ही तुम्हे गड्ढों में गिराएगी तुम्हारा धोखा ही जो अपने गुरु को भी धोखा दे रहा है इस दुनिया में इससे ज्यादा और गया भी आदमी क्या होगा कम से कम मेरे सामने तो अपने को प्रकट करो जैसे हो वैसे ही अपनी नग्नता में अपनी सहजता में अपनी सरलता में अपनी भूलें चूके जो भी है अगर मेरे सामने भी तुम प्रकट नहीं कर सकोगे तो कहाँ प्रकट करोगे मगर तुम बड़े होशियार आदमी मालूम होते बजाय इसके कि तुमने मृदुल्ला की बात का यह अर्थ लिया होता कि तुम बेईमानी कर रहे हो जो कि गलत है जिसका कि नुकसान तुम्हें होगा ही तुमने मतलब यह लिया कि क्या बुद्ध पुरुष भी करुणा से उतर के क्रोध की खाईयों में जा सकते हैं बुद्ध पुरुष न आते न जाते जहां है वही है। करुणा और क्रोध दोनों ही तुम्हारी दुनिया के शब्द हैं बुद्ध पुरुष दोनों के पार है न वहां करुणा है ना वहां क्रोध है वहां परम सन्नाटा है परम मौन है परम शांति है वहां परम शून्यता है वहां मन ही ना बचा तो ये तो मन के ही लक्षणाएं हैं क्रोध और करुणा प्रेम और घृणा ये सब तो द्वंद्व मन के ही हैं जहां मन ही नहीं वहां कैसा द्वंद्व लेकिन तुम अपने हाथ से अपने को नुकसान पहुंचा सकते हो तुम ही अपने को नुकसान पहुंचाओगे तुम्ही को भीतर पाखंड पकड़ रहा है मैं पाखंड का इतना विरोध करता हूं और मेरे सन्यासी हो कि भी तुम पाखंडी ही रहोगे ये पाखंड है कि तुम यहां दिखाओ कि सन्यासी हो और इंदौर लौट जाओ और वहां दिखाते रहो कि हमें संन्यास से कुछ लेना देना नहीं मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो छिपके मेरी किताबें पढ़ेंगी जो मुझसे राजी है मगर किसी के सामने कह ना सकेंगे किसी के सामने प्रकट कर सकेंगे सामने तो मेरी निंदा करेंगे इतनी भी हिम्मत नहीं है इतना भी साहस नहीं और अब तुम कह रहे हो कि मेरी उपरोक्त तो मनस्थिति पर प्रकाश डालने की क्या अनुकंपा काफी है समीक्षा प्रकाश डालना है और अंधेरे अंधेरा जीवन में प्रमाणिक होना सीखो सन्यास नहीं तो सन्यास नहीं कोई हर्जन नहीं लेकिन प्रमाणिकता तो होनी ही चाहिए एक सच्चाई तो होनी ही चाहिए अभी भी तुम नाम सन्यास का ही उपयोग कर रहे हो वो नाम भी तुम छोड़ दो वो तुम्हें शोभा नहीं देता लौट जाओ अपने पुराने नाम पर वही ठीक है लल्लूमल कल्लूमल जो भी तुम रहे हो चंद्र प्रभु बड़ा प्यारा नाम है इसको खराब ना करो इसको मैं किसी और को दूंगा ये किसी और के काम आए माला लौटा दी कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं अब ये नाम को क्यों पकड़े हुए इसको भी जाने दो जैसे थे वैसे ही थी ठीक पुनः मुस्को भाव फिर से चूहे हो जाओ तुमने चूहे की कहानी तो सुनी है ना कि चूहे ने बहुत परेशान होकर हनुमान चालीसा सा पढ़ा और बहुत हनुमान जी की भक्ति किया कि हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा कहा क्यों मेरे चूहे जो बच्चे क्यों मेरे पीछे पड़ा तू गणेश का वाहन है तो हमको क्यों सताता है गणेश जी से क्यों नहीं बात करता तो चूहे ना क्या गणेश जी सुनते नहीं ऊपर ही छाती बिछड़े रहते बोली निकले तब इतना भारी भरकम शरीर बोली निकले नहीं देते प्राण निकले जा रहे हैं बोली कहां से निकले इसलिए तुम्हें याद किया है इतनी सी कृपा करो कि मुझे बिल्ली बना दो मैं रहते रहते थक गए गणेश जी और दूसरी ये बिल्ली अगर गणेश जी पीछा छोड़ते हैं तो बिल्ली पीछे पड़ जाए हनुमान जी ने अपना पीछे छोड़ाने लिखा ठीक तो बिल्ली हो जाए बस वो तो दो दिन बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और जोर जोर से म्याओ म्या मचाई हनुमान जी फिर प्रकट हुए भाई तू कैसा आदमी अब तो शांति रख उसने कहा कि बिल्ली होने से काम नहीं चलेगा मोहल्ले भर के कुत्ते मेरे पीछे लगे तुम तो मुझे कुत्ता बना दो चल कुत्ता बन जा उन्होंने कहा मगर अब मेरा पिंड छोड़ और भी काम मुझे पड़े दूसरे हजारों मेरे भक्त और सबके मुझे ध्यान रखना पड़ता है मगर वो तो दो दिन बाद फिर पढ़ने लगा हनुमान चालीस अब और जोर जोर से भोंकने लगा हनुमान जी ने कहा कि भाई तू चुप होगा कि नहीं अब क्या तकलीफ आ गई उसने कहा कि नहीं चलेगा जब से कुत्ता हो गया हूं तब से और मुसीबत आ गई जो देखो वो ही डंडा मारता है जहां जाता हूं वहीं से लोग भगाते दूधकारते चैन से रहना मुश्किल और बांकी कुत्ते भी हमला करते कुत्तों में बड़ी कसी चलती बड़ी खींचा कान मची हुई बड़ी राजनीति आप तो कृपा करके मुझे चूहा बना था वो ही अच्छा था कम से कम गणेश जी का सत्संग भी रहता था और ऐसी कुछ अड़चन ना थी अड़चने बढ़ती चली गई तो उन्होंने कहा ठीक है भैया तू फिर से चूहा हो जा, मगर अब हनुमान चालीसा मत पढ़ना कि तभी ये लौटा दे चंद्र प्रभु, अब तुम फिर से चूहे हो जाओ इंदौरी चूहे ऐसे भी बहुत प्रसिद्ध चूहे होते मगर तुम्हे एक बहाना दिखा तुमने देखा कि जब रूस में हो सकते हैं लोग सन्यासी बिना कपड़े और बिना माला के तो इंदौर में क्यों नहीं और तुम कहते हो मैं भीतर से भी सन्यासी नहीं तो तुम किस लिए नाहक के उपद्रव में पड़े हो यहां भी आने की क्या जरूरत है क्यों परेशान हो रहे हो क्यों मेरा समय खराब करना क्यों अपना समय खराब करना यहां तो जीवन दांव पर लगाने की बात है यहां तो जुआरियों का काम आखिरी प्रश्न भगवान मैं उन्नीस तो से आपका प्रेमी आश्रम में चार बार आ चुका हूं और आपकी साठ पुस्तकें पढ़ चुका हूं आप मुझे पूर्णतः सही लगते परंतु आज तक संन्यास के लिए हृदय में भाव नहीं उठा मेरी श्रद्धा और निष्ठा पर संदेह न करें और बताएं कि क्या मेरे लिए इस जीवन में कोई संभावना है विलास कुमार जरूर संभावना है मुझे भी तो पंडितों की जरूरत पड़ेगी न जल्दी ही तुम पंडित विलास कुमार शास्त्री हो जाओगे अब और क्या कमी रह गई साठ पुस्तकें पढ़ चुके कंठस्थी हो चुकी होंगी 1964 से प्रेम कर रहे अब तक तो प्रेम भी पक चुका होगा फसल काटने का वक्त आ गया होगा और कहते हो कि आप मुझे पूर्णता सही लगते मगर ये पूर्णता सही लगना सिर्फ खोपड़ी में ही लग रहा होगा क्योंकि तुम कहते हो सन्यास का नहीं उठता हृदय है भी चटोल कर देखो धकधक -धक होती कि नहीं कहीं खोपड़ी में तो नहीं जी रहे हो तो भाव उठे कहां भाव के लिए हृदय चाहिए कैसे प्रेमी हो कि भाव नहीं उठता और उन्नीस से गजब की साधना कर रहे प्रेम की साधना चल रही उन्नीस भाव कब उठेगा भाव का क्या अर्थ होता है प्रेम ही तो भाव है सन्यास का क्या अर्थ है संन्यास का इतना ही अर्थ है कि तुम मेरे प्रेम में पड़े हो और तुम मेरे रंग में रंग गए हो सन्यास का इतना ही तो अर्थ है कि तुम मेरे साथ चल पड़े हो आनंद की यात्रा पर कि तुम मेरे साथ खतरे में उठाने को राजी हो कि तुम मेरी नाव में बैठ गए हो श्रद्धा पूर्वक कि डुबाऊंगा भी तो भी ठीक डुबाऊंगा भी तो भी उबरना होगा डूबने भी मैं अगर उबरना दिखाई पड़ने लगे तो ही प्रेम प्रेम तो पागलपन है अगर तुम में इतना पागलपन भी नहीं है कि तुम सन्यासी हो सको तो फिर एक ही उपाय बचता है कि तुम पंडित हो जाना शास्त्री हो जाना और उसी तैयारी में तुम लगे हो जरूरत पड़ेगी मेरे जाने के बाद कई पंडित और कई शास्त्री इकट्ठे होने वाले तो सदा से काम रहा है उनका उसमें तुम्हारा भी नंबर रहेगा तुम अपने कार्य में लगे रहो घबराओ मत इतनी ही संभावना है तुम्हारे लिए इससे ज्यादा नहीं और तुम मुझसे कह रहे हो मेरी श्रद्धा और निष्ठा पे संदेह न करें मैं नहीं करता संदेह लेकिन तुम्हें अपनी निष्ठा और अपनी श्रद्धा पे भरोसा है तुम्हें भरोसा है तुम्हें अपनी श्रद्धा पे श्रद्धा है तुम्हें अपने प्रेम पर भरोसा है तो फिर छलांग लो मैं क्यों संदेह करूं? मैं तो साफ बात कह देता हूं दो टूक बात कह देता हूं कि अभी तुम्हारा मुस्लिम संबंध खोपड़ी का है और खोपड़ी का कोई संबंध संबंध नहीं होता बहुत लोग हैं इस देश में जो किताबें पढ़ते हैं जो विचारों से सहमत है लेकिन ये मामला विचार से सहमत होने का नहीं है ये मामला तो हृदय से हृदय के मिलाने का हृदय से हृदय के जुड़ाने का, ये तो का है ये तो दीवानेपन का रास्ता है ये तो पागलों का रास्ता है ये तो मतवालों का रास्ता है ये तो समा जल रही है परवानों को पुकारा जा रहा है पंडितों को नहीं तुम्हारी संभावना पंडित होने की है और मेरी दृष्टि में पंडित होना अर्थात सबसे बड़ी दुर्गति वो महापाप है उससे बड़ा कोई पाप नहीं आज इतना